ठीक से करता है ना नहीं करता है तस्य तस तस तस्य आयत अभिभाषित अभाषित संतिष्ट मूढ़ात्मात्मा अर्थात तो जो जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं होने पर भी भेद मान करके के मूढ़ात्मा तिष्ठति तिषति अर्थात तो अपना स्थिति ऐसा ही है मैं परमात्मा से भिन्न है तस्य भयम् अभिभाषित तूढ़ से उसको भय जब तक भेद सामान्य भेद ज्ञान भी रहेगा तब तक ए, ये भय होगा इसका तात्पर्य है कि व्यापक चैतन्य में वो भेद भान कर रहा है न शरीर मनोबुद्धि को लेकर के भेद भान कर रहा है शरीर मनोबुद्धि को लेकर के भेद का ज्ञान होगा शरीर मनोबुद्धि का कभी हानि हो सकती है नहीं हो सकती है अवश्य भय तो रहेगा ही जब तक हमको स्वरूप में दृढ़ निष्ठा न हो जाए तो तो भय तो रहेगा ही रहेगा तो ये स्वरूपों में दृढ़ निष्ठा होने के लिए ये सब कहा जा रहा है इसमें निष्ठा करना है अन्यत्र मतलब सर्वत्र ये आसक्ति हटाना है ये सब शास्त्र जैसा कहता है ऐसे ही चलना पड़ेगा अगर हमको शास्त्र प्रतिपाद्य विषय का अनुभव करना है तो और नहीं कि हम अपना मतलब इच्छा से चलेंगे और प्राप्त कर लेंगे शास्त्र जो कहा इसलिए बार बार हम विचार करते हैं ना लक्ष्य और मार्ग परमात्मा दोनों जीवों को नहीं दिए हैं लक्ष्य अगर आप चुनेंगे मार्ग परमात्मा जो कहे है उसमें चलना पड़ेगा और परमात्मा कैसे कहें श्रुति स्मृति ममे वाद्य श्रुति स्मृति में जो मार्ग कहा गया उस मार्ग में चलना पड़ेगा अगर लक्ष्य हम चुन रहे है तो अगर मार्ग हम चुनेंगे तो लक्ष्य कौन चुनेगा परमात्मा चुनेंगे अगर हमको नीलकंठ जाना है दर्शन करने के लिए किंतु हम मार्ग चुन रहे हैं कौन सा चुनेंगे कहेंगे दक्षिण पार्श में जो जा रहा है ऋषिकेश होकर जो जाएगा तो मार्ग हम चुन लिए फिर लक्ष्य नीलकंठ हो जाएगा लक्ष्य और हम नहीं चुन पाएंगे वो परमात्मा कहेंगे आप हरिद्वार पहुंच जाओगे तो दोनों हम नहीं चुन पाएंगे ये सत्य है और कठोर सत्य हम कहेंगे सत्य कठोर है इसलिए उसको ग्रहण क्या करना है हम तो आराम से चल करके पहुंच जाएंगे शास्त्र कहेगा न सुखाद लगते सुखम आराम से नहीं होता है मार्ग जैसा कहा गया ऐसा ही चलना पड़ेगा कठिन है किन्तु शॉर्टकट भी नहीं है फिर बार बार कठिन है किन्तु शॉर्टकट नहीं है और इसलिए कहा गया कि मनुष्य नाम सहस्रेसू कच्चित यतता नाम कश्चिन माम व्यक्ति हम लोग यहाँ जितने हैं सब हम लोग यत्न करते हैं हम यथताम सब हो गए और हम मनुष्य में सहस्रेसु कहेंगे जितने लाल कपड़े वाले हैं और उसमें भी कहेंगे जो लोग कैलाश में टिक पाते हैं ये इतना आसान नहीं है कैलाश में टिकना तो नहीं तो कमरा नहीं मिलता यहाँ रहने <laughs> के लिए तो तो निश्चित रूप से ये कठिन है मनुष्याणाम सहस्रे कोई चलेंगे इस मार्ग में और उनमें भी चलने वाले में भी कोई बिरला प्राप्त करेगा ऐसा नहीं कि यहाँ मतलब जितने लोग वेदांत में लगे रहेंगे सभी लोग बन जाएंगे बहुत कठिन है शास्त्र का एक एक चीज को जीवन में उतारना पड़ेगा कहीं भी थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे ये नहीं होगा तो बिल्कुल एकदम दृढ़ होकर के चलना ही पड़ेगा पीड़ा तो होगा कोई आराम से कुछ प्राप्त कर लिया जीवन में कभी नहीं हुआ ऐसा नहीं कि जो लोग आज ऊपर में भी दिखते हैं ऐसा नहीं कि वो लोग बहुत आराम से चले गए हैं अब लोग जिनको पता होगा महाराज का जीवन के बारे में कैसे वो जीवन जिए हैं नहीं कि आज वो जैसे हैं हम ऐसे जिएंगे हो जाएगा वो नहीं होगा वो जैसे मार्ग में चले है ऐसे मार्ग में चलना पड़ेगा तो महाराष्ट्र जो काशी में रहते थे हम लोग सुने कहते मतलब जो उस समय महाराज जी का विद्यार्थी थे तो मारे श्री अर्थात चलते रहेंगे रास्ते में आज कर लेकिन भीड़ जैसा है उस समय नहीं था तो चलते रहेंगे तो अर्थात जो शास्त्र में कहेगा ना चार कदम तो दिखे दिखेगा उसके आगे नहीं दिखेगा अर्थात सर्वदा मुंह नीचे होकर के ही चलते रहेंगे और नहीं तो और कुछ स्मरण कर रहे हैं कुछ पढ़ रहे है तो अलग बात है चलने का समय यह सब तो इसी प्रकार के जीवन जीला किसी के साथ बाकी कोई इतना संबंध नहीं है आया तो कोई बात करने के लिए पाठ के समय पाठ के बारे में बात कर लिया नहीं कर लिया तो फिर आपने कमरे में दिन भर तुम्हारा तो से पढ़ाते थे सात आठ पाठ पढ़ाते थे <laughs> तो सुने और कोई तो दस ग्यारह पढ़ाते थे गुजरे तो छोटा छोटा ग्रंथ जिसको पंद्रह बीस मिनट करते हैं तो ऐसा करते थे दिन भर मतलब सुबह से लेकर के शाम तक तो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ फिर रात में मैं करो फिर खा सो जाओ ऐसा कठिन जीवन जीना पड़ता है चलिए तो ऐसे ही जीने के लिए हमेशा तैयार रहे तो ठीक है दुख भोग हो जाएगा उसे दुख पूरा हो जाने से तभी फिर जाकर पाप हो पाएगा ज्ञानम उत्पत्ति पुंग पाप कर्म क्षय जब होगा सुख देगा ना दुख देगा दुख ही देगा तो इसलिए जब तक हमारा पाप क्षय नहीं हो गया दुख हमको कोटा जब तक तो पूरा नहीं हो गया हमको ज्ञान नहीं होगा क्योंकि अगर ज्ञान होने के बाद भी दुखों का कोटा बचा है और होने लगेगा तब तो, तो सारे शास्त्रास्त्र ही व्यर्थ हो जाएगा इसलिए जितना कोटा है दुख उसको पूरा भोग लेना पड़ेगा और ज्यादा दुख होता है जब हम मन को रोकते हैं मन तो स्वाभाविक रूप से बहेगा विषय में बहेगा कामिक में बहेगा ये तो स्वाभाविक है इसके रोकना कामिकांचन से रोकना यह बहुत जरूरी है आवश्यक से बिल्कुल अधिक नहीं है अपरिग्रह होना ये तो कांचनों का है गया और कामिनी ये कहते हैं यहाँ के महात्मा थे आठ साल रुके फिर यहाँ से गए महाराज जी के प्रति श्रद्धा है तो कभी आते हैं उनको थोड़ा ये कामिनी दोष है तो गए महाराज जी के पास हम उनको बहुत समझाया था पहले भी जब साथ में चलते थे घर कामिनी कांचन से दोनों में इस जीवन में तो कम से कम कांचनों को तो छोड़ दो एक तो कम से कम हो अगला जीवन में कामिनी छोड़ना देखा जाएगा तो कम से कम इसको छोड़ दो तो कपड़ा भी बदल गया लाल हो गया फिर भी ये दोनों में चलते हैं कम से कम एक छोड़ दीजिए तो ऐसे तो नहीं हो पाया फिर महाराज जी के पास एक बार गए यहां से छोड़ने के बाद महाराज श्री बोले महिलाओं के साथ बात करना उनके साथ ज्यादा मिलना वो तो दूर की बात है उनकी उपस्थिति मात्र से सुख होता है तो आकर हमको बोले कि महाराज ऐसे बोले हम बोला ये तो आपको कपड़ा बदलने से पहले पता होना चाहिए उपस्थिति मात्र से भी सुख होता है तो ये जो प्रिय मोद प्रमोद तीन प्रकार के कहते हैं, ये प्रिय वृत्ति होती है तो इसलिए उपस्थिति मात्र से भी ये होता है उससे भी दूर रहना है और हम कहेंगे नहीं हमको कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तब तक या अब तो ज्ञानी है और नहीं तो बिल्कुल आरम्भ ही नहीं हुआ है ये दोनों में से कोई इस सबसे बहुत महत्व देकर के चलना है इससे अर्थात आवश्यक से अधिक एकत्र नहीं करेंगे और बाकी ये सबसे दूर रहेंगे विषय से सर्वथा दूर रहने तभी जा करके काम खुश होता है चलिए आगे ननु प्रकाश तमसोर इव परस्पर विरुद्ध स्वभाव ओर द्वैता द्वैत कुाधिकरण इतिहास्य अवस्था भेदात इतिहा द्वैत और अद्वैत ये एक समय में रह जाएंगे नहीं रहेंगे कहते प्रकाश तमस और इव समाज कैसे कहेंगे प्रकाश कुंभ लिंग प्रकाशस्मस तमस कौन सा लिंग लखनऊ प्रकाश तमसस्ती प्रकाश तमसी क्या सूत्र लगा नपुम सकाच नपुम सकाच ये ये कहा नपुम सकाच इस सूत्र में तो कुछ नहीं कहा गया खाली कह दिया वर्षी नपुम सका कौन सा सूत्र सेकाच औंग तो ओंग स्थान पर सी हो जाएगा अबंता प्रकाश जसो सी हस है। है।, तो है है है।, है ना दीर्घ वही सी का अनुभति आ गया क्योंकि जब कह दिए कि औंग आप तो आपनता औंग सी से आता सूत्रों में तो सी नहीं है ओंग आपका हो गया प्रकाशस् तमस प्रकाश तमसी आगे तयो जैसे परस्पर विरुद्ध स्वभाव यो हो परस्पर विरुद्ध स्वभाव विरुद्ध स्वभाव में क्या समास लेंगे कर्मचारा तो परस्पर आभ्याम विरुद्ध स्वभाव तो परस्पर विरुद्ध स्वभाव परस्पर विरुद्ध स्वभाव कौन हो गए आगे दिया किया उसमें समाज कैसे कहेंगे नपुंसक नपुंस के लिए नपुंस तो ध्वनो अद्वेतम चीता तय खाली व्याकरण पढ़ करके यद पठितम तुरा निवेदित ऐसा नहीं होता है व्याकरण को स्मरण द्वैता द्वैत हो कुत एकाधिकरण एक, एक अधिकरण में कैसे रह जायेंगे एकाधिकरण तम द्वैता द्वैत यो कुधिकरण में समास अधिकरण निका नहीं एक अधिकरण यो तो दोनों हो गए अधिक हो गए एकम अधिकरण दो, यो इति ते एकम तुम एकाधिकरण एकाधिकरण एकाधिकरण करने सक न ज्ञान का अधिवचन क्या होगा ज्ञाने तो एक फिर आगे तयो तय भाव आगे तो हो तो तो गया एक अधिकरण तुम दोनों का एक अधिकरण कैसे होगा और दोनों कौन कौन है दुणे। दुणे। आशंका करके अवस्था भेदात आह तो एक ही अधिकरण में रात में तम था दिन में प्रकाश हो पाएगा नहीं हो पाएगा आश्रम में रात को अंधकार रहता है और दिन में प्रकाश होता है होता है हाँ आपका बुद्धि में दिन भर रात भर प्रकाश हो सकता है बातें बाहर का उदाहरण अवस्था भेदात आह अर्थात द्वैत अद्वैत अवस्थाद से हो सकता है अज्ञान अवस्था, अवस्था में द्वैत तो है बुद्धि में और ज्ञान अवस्था में अद्वैत अवस्था भेदात आह अवस्थाया भेद अवस्थाभेद्या तस्मा भवस्त पश्य आत्मत्वेन यदा सर्वं सर्वं आत्मत्वेन यदा नेतरस्त्र जात्र आत्म तत्र यत्र यियानावैत भवे आत्मत्वेन तत्र न त यत्र अज्ञात द्वैतम भवे जब अज्ञान से द्वैत होगा वो अज्ञा में होगा ज्ञानी में होगा अज्ञा में तो अज्ञात अज्ञा में अज्ञान अज्ञाना रहेगा अज्ञानत द्वैतम भवती अज्ञान का अविद्या का दोष शक्ति होती है पहले आवरण करेगा बाद में विक्षेप कर देगा आवरण कर दिया तो एकत्व तो का भान चला गया और फिर विक्षेप कर देगा तो द्विश को दिखा देगा तो ज्ञान होने से आवरण हो करके आगे विक्षेप हुआ विक्षेप होने से तो भवे फिर देखने लगेगा तो द्वहित तो जब हो जाएगा तब तो इतरह तत्र इतरह पश्यति इतरह ये करता है कर्म है इतरह पश्यती पश्यति करता करता है प्रथमांत है इसलिए इतर पश्यती अर्थात करके देखता है अगर इतरो हो करके देखता है तो फिर किसको को देखेगा इतरों को देखेगा क्योंकि ये स्वयं इतर हो गया जिससे से इतर हो गया इतर अर्थात अन्य तो जिससे अन्य हो गया वो इसी से वो इतर हो जाएगा फिर तो उसको देखता है तो इतरह सन इतर पश्यती इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा तो ये इतरह सन इतरम पश्यती ये अज्ञान अवस्था में न ज्ञान अवस्था में अज्ञान अवस्था में अज्ञान अवस्था में आवरण आवृत्त होकर के स्वरूप आगे विक्षेप हो जाएगा द्वही तो देखेगा द्वही तो जब अनुभव होने लगेगा मैं अलग हूँ वो अलग है इस प्रकार की ये बुद्धि होगी यदि इतर को देख रहा है स्वामी इतरम को कर्म नहीं दिया गया मतलब आपको अध्ययन कर लेना पड़ेगा इतरह सन इतरम पश्यती क्योंकि जो शब्द दिया उसको तो प्रथमांत दिया प्रथमांत तो करता ही होगा तो इसलिए द्वितीय अगर इतरह दृश्यते कर देंगे कर्मणी प्रयोग कर देंगे तब इतरह दृश्यते हो सकता है ग्रामो गम्यते हो जा सकता है किंतु यहाँ तो पश्यती दिया है दिया है इसलिए इतरह पश्यती इतर सन इतर होता हुआ तो यह, यह इतर होता हुआ हो गया तो पश्चिम सकर्म का धातु है अकर्म का धातु है सकर्म इसका कर्म कोई रहेगा कौन रहेगा कहते इतर हो जाएगा ये स्वयं इतर हो गया तो क्योंकि इतर जो होगा ये सापेक्ष है किसी के अपेक्षा से इतर हुआ तो जिसके अपेक्षा से इतर हुआ वो इतर बन करके कर्म हो जाएगा और यदा सर्वम आत्मत्वे नदा सर्वम आत्मत्व न तो क्या लाएंगे यदा सर्व आत्म न फिर इतर रहेगा नहीं रहेगा तत्र न इतर अणुपी तब इतर अणुपी नहीं रहा इतर प्रथमांत दिया है अर्थात ये स्वयं इतर नहीं हुआ दूसरा कोई भी इतर नहीं बनेगा क्योंकि तो सब आत्मा ही हो गया अणु अणु अर्थात छोटा सा भी अर्थात तो कोई थोड़ा सा भी अपने से विकरण नहीं होगा सब में आत्म बुद्धि होगा और मनोबुद्धि में तादात्म्य रहेगा तो उसका रक्षा के लिए थोड़ा बहुत वो करेगा तो फिर सर्वत्र आत्म बुद्धि नहीं होगा क्योंकि इतने को ही मानेगा ये मैं हूं इसी के रक्षा में लगा रहेगा तो सभी को आत्म ये नहीं मान पाएगा तो इसलिए जितना जितना ये शरीर और मन बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य हटेगा जो शरीर और मन बुद्धि से तादात्म्य हटेगा ये आसान से नहीं हट जाएगा ये तो पीड़ा हो हो करके हटेगा क्यों क्योंकि ये सबसे हम सुख भोग किए हैं जिससे हम सुख भोगो किए हैं उसी को जब हम छूटेंगे उससे दुख भोगो भो होकर भो ही छूटना पड़ेगा कोई इसमें उपाय नहीं है जो एक दिन सुख का कारण होगा वो ही एक दिन दुख का कारण बनेगा जब पूरा जगत दुख का कारण बन जाएगा फिर पूरा जगत छुट जाएगा तो फिर हो जाएगा इसलिए कहते की दो सो अनुसंधि हतांग बहुत सुख है दो सो अनुसंधि इस है ना बुद्धि तो इसमें तो इस तो पिछला भी संस्कार रहता है बाकी स्पष्ट नहीं है शुरू से बोले बुद्धि बुद्धि सुख सुखी है पिछली में जो किया उसका संस्कार है बुद्धि में बुद्धि में मतलब चित्त में रहेगा संस्कार अवसंस्कार तो तो अंतकरण को एक मान करके बुद्धि में वो संस्कार है तभी हम जब उसको छोड़ना चाहते हैं तो कितना कठिन होता है छोटा सा चीज ले भोजन जिसको जिसमें रुचि है छोड़ने में कितना कठिन पड़ता है <laughs> कितना लड़ना पड़ता है तो रसन तो वो तो ठीक है आधा आधा हो गया पर में कहते हैं कि आनंदमय कोष वो कौन प्राप्त करेगा कहते हैं बाकी सब इंद्रिय से पार करेंगे वो अंतिम में बहुत लड़ना पड़ेगा तो जब तक उसको पार नहीं कर पाएंगे बाकी सब पार हो जाएगा लगेगा कि इसमें कुछ नहीं है तो फिर गिर जाएंगे जा करते वहां क्यों कहते हैं वो सीधा आनंदमय कोष में ले जाएगा कहते ना आनंद आ, उसका विषय आनंद कहा गया ना तो वो तो तुम्हें इसलिए बहुत सावधान रहना है जा आगे टीका में यत्र यत्र यस्याम यहां श्लोक श्लोक में दिया यत्र यत्र यस्याम यस्याम दया यहां यहां अज्ञावस्थाया अज्ञानन दैतमी भवित अज्ञावस्था में अज्ञान रहेगा hmm. तो अज्ञानन द्वैतम द्वैतम इव भवेत ऐसा कहा? कहा hmm. नहीं अर्थात वास्तव hmm. नहीं है ऐसे मान रहे हैं। तत्र तत्र तश्या, तश्याम, आगे द्लोक में दिया यत्र अज्ञानत तत्र तत्र ये अवस्था में आगे वो, इन्वर्टर काट दीजिए अज्ञान अवस्था है क्या आगे जो इन्वर्टर है उसको काट दीजिए इतरो अन्यो अन्यत पश्यति आगे यत्र से पूर्व में इन्वर्टर लगा दीजिए से पूर्व में हाँ वहां से मंत्र आरंभ हुआ है ये मंत्र नहीं है वो तो मंत्र का तात्पर्य कह दिए तो अज्ञान अवस्था में यत्र अज्ञान अवस्था तत्र, तत्र क्या है इतरो अर्थात अन्य अन्य पश्यसी इतर इतर पश्य इतर इतर एक, एक, एक कर्म कह दिया अन्यो अन्यत अन्यो अन्यत पश्यति अन्यत में कर्ता कर्म है जी कर्ता कौन है अन्य अन्यह और कर्म अपुंसकर्म अन्या। अन्या, को अन्यो अन्यत पश्यति और यत्र ही द्वैतम इव भवति मतलब मंत्र दे रहे हैं ये तो अर्थ कह दिया मंत्र कह रहे हैं ये ब्रधारण एक दो चार चौदह दो चार फोर्टी टू फोर फोर्टी ये द्वैतम इव होती जिस अवस्था में द्वैत जैसा होता है अज्ञान अवस्था ज्ञान अवस्था ज्ञानवस्था अज्ञानवस्था तदर्था तद तथा तस्यावस्थाया उसी अज्ञान अवस्था में इतर पश्यति इतर तद इतर इतर पश्यति कर्ता कर्म दोन है इतर hmm. सन इतर पश्यति स्वयं भिन्न मान करके भिन्न को देखता है तद इतर इतरम जिघ्रती तदितर इतर श्रृणति जिग्रति में धातु क्या है घ hmm. घ्राह को जिग्र आदेश करने वाला सूत्र धीधा दोनों दंता है धो प्रथम क्या है अले एव भवति ये हसन तदतरम पश्यति तदर इतर जिग्रति इतर इतरम श्रृणति इतर इतरमीवत मैं भिन्न हो भिन्न है मैं उसको कहता तदर इतर मनुते इतर होकर इतर कामन करता है तदितर इतर भी जाति कर्ता है वही मंत्र आगे है यत्र वा तत्र अन्यो अन्यत पशेत जब अन्य भेद होकर भिन्न होकर के कोई रहेगा तो तत्र अन्यो अन्यत अन्य होकर के अन्य को देखेगा अन्या, अन्या, जिघ्रत अन्यो अन्यत रसयत ये सब दे दिया अर्थात भिन्न होकर के छब्द पूर्वोक्ता वैलक्षण्य सूचयती श्लोक में दिया चुणुपी तो ये उत्तराध के लिए च दिया ये उत्तरार्ध में दिए यदा सर्व आत्मत्व पश्यती और पूर्वार्ध में है द्वैतम पश्यति। ये दोनों समान है नहीं, नहीं है इसलिए चौकार कहता है कि पूर्व अवस्था से ये भिन्न अवस्था है पूर्व में तो द्वैत अवस्था का दी और द्वैत अवस्था शब्द पूर्वोक तो जो वही मंत्र है आगे यदा तो सर्व अभूत ज्ञानका सर्व आत्म भवेत् सब जब आत्मरूप हो जाते हैं तत्र तत्र है तथा ज्ञान काल तो उस ज्ञान अवस्था में इतरो अणुअपी अन्य न पश्य तो जिस समय में सर्व आत्मरूप ही हो गया इतर अणुअपी अर्थात थोड़ा सा भी अपने से भिन्न नहीं देता है किंचदपि अन्य न पश्य अर्थात अपने से भिन्न अन्य न पश्यति अन्य न दिखता है चलिए एक ठीक कर दिया यम आत्मय वत के न कम पश्येत तत्के न कम जिग्रेत आगे मंत्र है के न कम रसियत इस प्रकार पूर्व से व्यवच्छेद दे करते हैं अज्ञान अवस्था से भिन्न है सर्वं, आत्मा अभूत अभूत का रूप है सिद्ध सूत्र से गया अभूत आत्मा अभूत सब आत्मा हो गया तत्व वस्था ज्ञान अवस्थाया न कम पशेत के न करण न कम विषय में पशियत पशेत का करता कौन हो जाएगा कह इसलिए कहो का वहाँ अध्ययन करना लेना <coughs> तो कह के न कम कौन किसके द्वारा किसको देखेगा सब तो एक हो गया तो के न कौन कौन किसको ग्रहण करेगा चूगेगा इत्यादि श्रुते है सकार्या ज्ञान निवृत्तिया भाव ये सब स्थिति से सकार्य अवृत्ति से द्वैत नहीं रहेगा अभी सकार्या ज्ञान निवृत्तिया एक पद है अभी इसमें समाज देखेंगे कार्य में सहजित स कार्य किस सूत्र से समाज होगा तेन सहेति सहेति तुल्य सहेतील्य योगे ये लघु में नहीं सो याद रखेंगे न सहेति तुल्य योग प्रथम योग योग शायद दिया होगा न न वहाँ तो सवर्णम स वहाँ दिया होगा में दिया होगा बहुत जगह में दिया होंगे तो न सहती सकार्य तो, अभी कार्य सह इति सकार्य पुत्रेण सह इति सपुत्र जब कहेंगे पुत्रेण सह आगत सपुत्र आगत कह आगत पिता, पिता। दिता। त तो जैसे हम कहते है पुत्रेण सह इति पिता को कहते हैं इसी प्रकार कि यहाँ कार्यन सह निवृत हो गया कार्य सह कौन निवृत्त हो गया आगे देते न तो कार्य के साथ अज्ञान निवृत्त हुआ सहित सकार्यम सकार्य किसको कहता है अज्ञान और अज्ञान में क्या समाचार कर्म धारण आगे सकार्य अज्ञान से निवृत्ति जब अज्ञान अपना कार्य के साथ भी निवृत्त हो जाएगा फिर द्वैत नहीं रहेगा भाव क्या जी केवल तो अगर लेंगे कि द्वैत का सत्य तो बुद्धि चला गया तो ये जीवन मुक्ति अवस्था हो जाएगी क्योंकि अज्ञान के साथ कार्य निवृत हो गया अर्थात तो कार्य द्वैत द्वैत का भान नहीं होना अथवा द्वैत मिथ्यात्व भान होना द्वैत भान हो रहा है किंतु मिथ्या बाधित तो मिथ्या हो गया तो जीवन मुक्ति अवस्था कहा जाएगा और लेंगे विदेह मुक्ति कहने का और भान ही नहीं होगा क्योंकि विद्यालय से नहीं माने जाते वेदांत का मुख्य मत में अर्थात मुख्य मत अर्थात, हम लोग साधन दृष्टि में विदेह कई मूल्य को मान करके चलना अच्छा है अर्थात वो प्राप्ति हो उसमें अगर हम लक्ष्य रखेंगे कहते ना बद्रीनाथ का लक्ष्य रखेंगे तो जोशी मठ तक पहुंच जा सकते हैं और जोशी में लक्ष्य रखेंगे तो रास्ते में कहीं तो रुक जा सकते हैं इसलिए अर्थात तो विदेह तक लक्ष्य रखेंगे तो उससे क्या होगा अगर आपको ज्ञान भी हो गया जीवन मुक्ति अवस्था आ गया आपका भूमिका आ गया अच्छा चलेगा तो लक्ष्य उसको अगर बना लेंगे साधक अवस्था में वो संस्कार दृढ़ कर देगा संस्कार दृढ़ करने से जब आपको ज्ञान भी हो जाएगा चतुर्थ भूमिका आ जाएगा जीवन मुक्ति अवस्था आ जाएगी जो आपका संस्कार बन गया कि विदेह कई बोले तक तो, वो संस्कार धीरे धीरे अपने आप चलाएगा क्योंकि आप संस्कार ही बना दिए नहीं तो जीवन मुक्ति के बाद और कुछ उसको पुरुषार्थ का भान नहीं होगा फिर और लगाएगा नहीं पुरुषार्थ लगाएगा नहीं संस्कार अगर बन गया विदेह मुक्ति का फिर अपने आप को लेगा संस्कार धीरे धीरे लेगा उसमें इसलिए साधक काल में हमेशा विदेह मुक्ति को ही लक्ष्य रखना है अर्थात ये जगत का भान ही और नहीं आना चाहिए इस प्रकार के रखेंगे तो वैराग्य बहुत दृढ़ होगा धीरे धीरे इस्लोक उच्चारण करेंगे तिरपन श्लोक आत्म द्वेता दर्शन कह पुरुषार्थ इति आसंख्य पूर्व पक्ष कहता है द्वैता दर्शने समाज से होगा द्वैतन दि तो आप ऊपर में कह दिए की ये वह असम आत्मूत के पश्यत कह दिया अर्थात द्वैत का दर्शन नहीं हुआ तो द्वैत का होने में होने से द्वैत अदर्शन सती सप्तमी द्वैत का अदर्शन होने से कह पुरुषाथ क्या लाभ होगा पुरुष का प्रयोजन क्या सिद्ध होगा पुरुष अर्थ अर्थ प्रयोजन तो क्या प्रयोजन सिद्ध होगा इति ये आशंका कौन करेगा सिद्धांति उसका भी उत्तर देता है तत्ति कावाणी भूतानी आत्मे बाबूदीजानत त्र को मोह क शोक एक अनुपश्यत श्रुति अर्थतः पठती आप लोगों को स्मरण है ये सूटी कहाँ का है तत्प्रतिपादिकम कह पुरुषार्थ प्रश्न किया था उत्तर देते है तत्प्रतिपादिकम तत्पद से द्विता दर्शन द्वैता दर्शन को प्रतिपादन फिर करेंगे द्वैत का दर्शन नहीं होने से क्या लाभ हुआ पुरुष सिद्धांति पूछा पूर्व पक्ष पूछा सिद्धांती कहता है कि उसका प्रतिपादक मंत्र कहता है पुरुषार्थ तो क्या पुरुषार्थ होगा कहते हैं पुरुषार्थ को प्रतिपादन करने वाले मंत्र हम कह देते हैं तत्प्रतिपादिकम तो तो प्रति श्रुति स्त्रीलिंग हो गया इसलिए प्रतिपादिकम नहीं तो प्रतिपादकम कहना चाहिए प्रतिपादिका में ये कारण प्रत्य प्रत्यास्तार, तो स्त्री प्रकरण में आएगा आगे जैसे कारिका बन जाता है पाचिका स्त्री होने से टाप हो जाएगा टाप होकर पूर्व को अकार को ई हो जाएगा पाचिका कारिका गायिका इसे बनता है नायिका ये पुरुष आश्रम द्वितीय एक वचन है या प्राथमिक न कहो पुरुषार्थ कु है न कह के साथ समानाधिकरण है क्या पुरुषार्थ आगे ये में से वो एच हो गया आशंक्य अभी पुरुषार्थ को कहने वाले सूती पढ़ते हैं यश्याम अवस्थायाम सर्वाणी भूतानि आत्मा एवं अभूत जिस अवस्था में सारे भूत आत्मा ही हो गए अर्थात हमारा ही स्वरूप है ये जो सभी भूत हमारा ही स्वरूप हो गए ये शरीर को लेकर के सब हमारा स्वरूप हो जाएंगे ना वास्तविक चैतन्य दृष्टि से सब कहेगा चैतन्य दृष्टि से सब और अगर चैतन्य अंश को अलग कर लेंगे बाकी ये जीव सब रोबोट होंगे ना वास्तव सब लगेंगे फिर ये सब रोबोट अतः चैतन्य ही एक है बाकी सब रोबोट है कोई रो रहा है कोई हंस रहा है कोई खा रहा है उसको क्या कर रहा है ठीक है तो उसमें ये भी हो रहा है विवाद भी हो रहा है उसमें प्रेम भी हो रहा है कहते सब हो रहा है ठीक है सब रोबोटों का बीच में चलता है तत्र को मोहः कह शो कश्यत एक जो एकत्व का अनुभव कर लिया अनुपश्यत जहाँ शब्द कहा जाता है शास्त्राचार्य उपदेश अनु क्योंकि तो एकत्व का अनुभव स्वयं नहीं कर ले पाएगा एक मार्ग ऐसा है कि प्रति जागा में लगेगा कि हम हो गया काम और फिर गिर जाएगा तो एक अनुपश्यत जो एक अनुभव करता है ज्ञानीन तत्र को मोह कह शोकर फिर उसको क्या मोहो क्या शो कर मोह मोह अर्थात भ्रांति शोकर व्याकुलता ये हो गया मेरा वो हो गया इस प्रकार की फिर क्या है उसमें श्रुतिम अर्थत पठती ये सूति को अर्थ से पढ़ते हैं अर्थात भाष्यकार ये श्रुति साक्षात नहीं कर रहे इसको अर्थ से पढ़ते है ये सर्वाणी भूतानी भूता यात्मत्वेन यात्मत्वेन त्म विजानतम विजा न वेत भवन्मो नवेतो न चोको दुतीयत नोको द्वितीय यूता नवेतो न चोको दीयह भूतानि यूता आत्म विजानतः न वेत मोहो च शोको अद्वितयत सर्वाणी भूतानि आत्मत्वे नस्मिन शब्द का अर्थ तो क्या करेंगे यहाँ ज्ञान अवस्था में ज्ञान अवस्था में, यशन अवस्थाया ज्ञान अवस्था सर्वाणि भूतानि सारे भूत आत्मत्व बीजानत बीजानत में धातु क्या है आगे क्या प्रत्योग हो गया है बीजानत ज्ञानिका क्या विभक्ति इसका हिंदी हम क्या अर्थ तो कहा ज्ञानी का बीजात हुआ तो ष्टी होने से भक्ति हटा देने से कितना बच जाएगा बीजानत बी को हटा दीजिए जानत जानत ये क्या प्रति हुआ शत्री हुआ तो शत्रि क्या बचेगा अत तो ज्ञान आगे अत फिर नुँग ज्ञान जोनौर जा हुआ पे तो ज्ञान जोनोर कैसे हो जाएगा शीत पर में है नहीं है। है। है? सत्री शीत है अभी नौ है नौ से है कहात्री होगा नु होगा नु होने से नौ कैसे पूरा रहेगा नु होने से नौ आधा रहेगा ना रहेगा सत्री का अत रहा ये नौ कहा से आया नौ पूरा है ना ना? <laughs> हाँ क्या है वो स्ना वो कहना वही तो हम पूछ रहे तो हुआ तो अभी हो गया क्या स्थिति हो गया जा आगे स्नान स्ना का बचेगा ना तो जा आगे स्नान आगे अस्त्र स्नान में आकार के घर गया जगह है तभी तो ना कर गया नलंत हो गया तो जा आगे नकार आगे अत मिल करके जान आगे मिल गया ज्ञानत अर्थात जानने वाले का ज्ञान क्या? सारे भूतों को जो आत्मत्व आत्मत्वना जानता है सभी भूतों को जो आत्मत्व आत्मत्वना जानेगा वो सभी का कल्याण करेगा ना मतलब किसी का हानि करेगा कल्याण ही करेगा कभी कभी अभिवेक्की शिष्यों को पता नहीं चलेगा कि ये ज्ञानी हमारा कल्याण कर रहा है नहीं कर रहा है वो लगेगा ये तो हमारा ज्ञान ही तो नाश कर रहा है वो तो पता पता नहीं जब रहेगा तब तो ऐसा होगा नहीं तो उनका स्वभाव हो जाएगा कि गीता में द्वादश अध्याय में करेगा सर्वभूत हिते रहता है उनका स्वभाव हो जाएगा क्योंकि सर्वत्र आत्मबुद्धि रखेंगे न भाई मोहो भवेद फिर उसका मोह नहीं होगा भ्रम नहीं हो जाएगा भ्रम अर्थात फिर वेद बुद्धि करेगा वो नहीं करेगा सब ये ये मेरा ही स्वरूप है इस प्रकार के हाँ, की टफ लव ये वास्तविक जिसको ये सॉफ्ट लव कहते हैं ना वो वास्तविक लव नहीं, नहीं है क्यूँकी प्रेम वास्तविक मतलब जो शास्त्र का अर्थ में प्रियत्व का शब्द प्रेम शब्द का अर्थ है प्रियत्व प्रियत्व का अर्थ है की उसको मेरे मतलब वो मैं ही हूँ इस प्रकार की कोई अपना हानि कभी करता है क्या और जिसको मैं माना तो उसका हानि कर देगा क्या निश्चित रूप से उसका लाभ करवाएगा किंतु हो सकता है कभी अपना ठीक करने के लिए ये कहता है ऑपरेशन करता है कुछ काटता है अपने को। तो इसी प्रकार के जिसको अपना माना उसको लाभ ही करेगा हानि कभी नहीं करेगा तो उसमें कोई स्वार्थ बुद्धि अर्थात तो मेरे को चाहिए ये बुद्धि नहीं रहेगा नई तो वास्तविक क्या है ज्ञान मार्ग में ये जो ऑपरेशन कराएगा ना शिष्य का वो हमेशा कठिन होता है अन्य मार्ग में थोड़ा चलेगा अनस्तेशिया देकर के करेंगे ज्ञान मार्ग में अनास्ते नहीं देंगे बिना अनस्ते से ऑपरेशन करेंगे इसलिए काफी पीड़ा होती है ये मार्ग इसलिए भाग जाते हैं तो अर्थात वो जब योग्यता नहीं होती है ग्रहण करने का तो फिर सहन नहीं करते करते ये क्या है? करते है, करता है फिर भी भाग जाते हैं ज्ञान भी कहता बढ़िया है कि भीड़ देकर के क्या है कितना तो एक दो रहे तो ठीक है उसमें बहुत ज्यादा बेहतरीन कहता है न वेत मोह भोको अद्वित क्योंकि कई दैत नहीं मोहर्थ भ्रमन शोकर्था ठीक यस्विशेष सर्वाणी भूता आत्म भाव बीजानत आत्मे आगे क्या शब्द कह दिया आत्म जगह तो के में क्या लिख दिया तुम तो जीसा में अवस्था से ज्ञान अवस्था में सर्वाणी भूतानि आत्मत्वेन आत्मत्वेन अर्थत्म आत्मभावेन स्वरूप ओ मैं ही बीजानत अक्षेण साक्षात्वत पर सुनकर्के नहीपरोक्षता है अष्ट ओ अधिकारी ऐक्युभव हो रहा है अषन ती सतम अर्थ है बीजानत का अर्थ बीजा उस ज्ञानी में जो षष्टी कह दिया सप्तमी अर्थ उस ज्ञानी में तस्मिन अवस्था विशेष वही निश्चय न मोह भ्रमो न भवे तस्मिन अवस्था विशेष उस अवस्था में वही श्लोक में दिया भगवान वासी न नई वे का अर्थ कहते निश्चय न ऐसा अवस्था में निश्चय न उसको मोह नहीं होगा भ्रम नहीं होगा मोह का अर्थ भ्रम का को शो ये क्या हो गया मेरा ये ऐसा हो गया ऐसा हो गया उस प्रकार की नहीं होगा क्योंकि अगर उसको ठीक दिख रहा है उसका भ्रम कैसे हो जाएगा वो तो जानता है ये, ही तो है ये तो होना है यही तो होना है फिर व्याकुलता नहीं होगा उभयत्र हेतु दोनों में हेतु क्या दोनों नहीं होगा कहा गया शो कर ये दोनों में हेतु क्या है और द्वितीय त्वितीय का भान हो रहा है द्वित का भान नहीं है तत्त तो तो कारण अभाव अद्वितीय हो गया तो शोक मोह का कोई कारण ही नहीं हुआ कोई हानि लाभ ही नहीं है नहीं है तो फिर उसको तो कोई मोह नहीं होगा ये राम करेंगे ठीक है आज यहाँ तक कठिन जीवन जीने के लिए जो तैयार हो पाएगा उसी को भी प्राप्त हो सकता है इसलिए हमेशा तैयार रहेंगे पूर्ण मदद लोग